नारायण नारायण आज का विषय है नाम और अन्य साधन नवविधा भक्ति का श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण आदि क्रम सृष्टि क्रम के अनुसार ही है मनुष्य पैदा होते ही श्रवण से सीखना प्रारंभ करता है जो गूंगे होते हैं वे बहरे होते ही होंगे क्योंकि श्रवण क्रिया न होने के कारण ही वे बोल नहीं पाते मनुष्य जिस देश में पैदा होता है उस देश की भाषा बोलता है अतः श्रवण के पश्चात कीर्तन अर्थात बोलना आता है और बोलने के बाद कृति अर्थात नाम स्मरण इस तरह स्वाभाविक क्रम बन जाता है हम नाम स्मरण करने लगे तो समझो हमारा काम बन गया क्योंकि आगे की भक्ति की सभी विद्याएं नाम स्मरण में आ जाती हैं उसके लिए अलग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती किसी एक आदमी को किसी दूसरे आदमी से जो नौ मील दूरी पर रहने वाला था मिलने के लिए जाना था इसलिए वह घर से चल पड़ा लेकिन तीन मील चलने पर जिससे मिलना था वह आदमी अनायास मिला इसलिए उसे आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी ऐसी स्थिति में जैसे वह आगे जाने की झंझट में नहीं पड़ता वैसे ही तीसरी अर्थात नाम स्मरण भक्ति करने पर आगे की छह प्रकार की भक्ति का फल अनायास ही मिल जाता है भगवत स्मरण में सर्वस्व है यह गिरह में बांध रखो भगवत स्मरण कितना व्यापक है सब सत्कर्म दान धर्म तीर्थ यात्रा परायण अन्य सभी बातें इंद्रियों की तरह हैं और यदि हम इन सभी बातों को इंद्रिया माने तो मानो नाम स्मरण प्राण हैं सभी इंद्रियाँ हैं और प्राण नहीं हैं तो इंद्रिया व्यर्थ हैं अतः नाम स्मरण को प्राण समझकर तुम गृहस्थी में सुखी रहो कर्तव्य को कभी मत डालो कर्तव्य करते करते परमात्मा का स्मरण करो मुख में राम रहने दो भक्त को चाहिए कि वह उपाधि उतनी रखे जितनी अत्यावश्यक हो भगवान के ध्यान में खंड ना पड़े इतना ध्यान रहे उसी प्रकार नामस्मरण भी उतना ही किया जाए जितना पच सकता है अर्थात जितना सहजता प्रसन्नता से हो सकता है नामस्मरण पीड़ा की भावना से ना करें क्योंकि उससे आनंद प्राप्त नहीं होता नाम स्मरण प्रेम से करना जरूरी है अत वह बहुत आनंद से रुचि से करना चाहिए उसमें ऐसी भावना हो कि सिवाय उसके हमें कुछ साध्य नहीं करना है नाम नामस्मरण में प्रेम भावना निर्माण होना बहुत उच्च कोटि की स्थिति है यह भावना अनायास सहजता से निर्माण नहीं होगी इसलिए इस बात का मर्म ध्यान में रखकर योग्य रीति से और लगन से निरंतर नाम स्मरण का अभ्यास जारी रखना चाहिए जो यह समझ गया कि भगवान के नाम के सिवाय मुझे कुछ नहीं समझता वह सब कुछ समझ गया नारायण नारायण